श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग सप्तम अध्याय साधना तथा दिव्य उन्माद प्रथम दर्शन के बाद की स्थिति श्री जगदम्बा के प्रथम दर्शन लाभ के आनंद में निमग्न रहने के कारण दो चार दिन तक श्री राम कृष्ण देव एकदम किसी भी कार्य लायक नहीं रहे मंदिर के पूजनाधिकारियों को यथावध संपन्न करना उनके लिए असंभव हो गया हृदयराम एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से उन कार्यों को किसी प्रकार संपादन करने लगा तथा ऐसा सोचकर कि मामा जी को वायु रोग हो गया है उनकी चिकित्सा के लिए प्रयत्न करने लगा भूकैलाश के राजभवन में नियुक्त एक योग्य वैद्य से किसी प्रकार उसका परिचय हो चुका था हृदय अब उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा कराने लगा उससे रोग के उपशम होने की कोई संभावना न देखकर उसने कामार में समाचार भेजा भगवत दर्शन के निमित्त तीव्र व्याकुलता से श्री रामकृष्ण देव जिस दिन एकदम अधीर अथवा बाह्य चेतना रहित नहीं हो जाते थे उस दिन पहले की भांति पूजन करने के लिए वे उद्यत रहते थे उस समय पूजन तथा ध्यान करते हुए उन्हें जो विचार तथा अनुभव होता था उस संबंध में उन्होंने कभी कभी हमसे निम्नलिखित घटनाओं का उल्लेख किया था ध्यान करने के लिए जाते समय मैं अपने मन को मां के नाट्य मंदिर की छत की दीवाल पर ध्यानमग्न भैरव की जो मूर्ति है उसे दिखाता हुआ यह कहता था इस प्रकार स्थिर तथा निश्चल रूप से बैठकर मां के पाद पद्मों का चिंतन करना है ध्यान के लिए बैठते ही शरीर तथा अंग प्रत्यंगों की ग्रंथियों में पैर से लगाकर ऊपर की ओर मुझे खटखट शब्द सुनाई पड़ता था और ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे शरीर की ग्रंथियां क्रमशः आबद्ध होती हुई चली जा रही हैं मानो भीतर से कोई उन स्थानों में ताले बंद कर रहा है जब तक मैं ध्यान किया करता था तब तक शरीर को किंचिन मात्र भी हिला डुला कर, आसन परिवर्तन अथवा इच्छा मात्र से ध्यान छोड़कर अन्यत्र गमन या किसी कार्य को करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं रहती थी जब तक पहले की तरह खटखट आवाज कर पुनः ऊपर से लगाकर पैर तक की उक्त ग्रंथियां खुल नहीं जाती थी तब तक मानो कोई बलपूर्वक मुझे उसी प्रकार बैठाए रखता था ध्यान करते समय आरंभ में खद्योत पुंज की तरह ज्योतिर्बिंदुओं का मुझे दर्शन होता था और कभी कभी पिघली हुई चांदी जैसी उज्ज्वल ज्योति से सब कुछ परिव्याप्त दिखाई देता था आंखें बंद करने पर ये दृश्य देखने को मिलते थे तथा किसी किसी समय खुली आंखों से भी उसी प्रकार दिखाई पड़ता था मैं क्या देख रहा हूँ उसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था तथा इस प्रकार का दर्शन होना अच्छा है अथवा नहीं यह भी मैं नहीं जानता था इसलिए व्याकुल होकर मां जगन के समीप यह प्रार्थना किया करता था मां यह क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं तुझे आवाहन करने का मंत्र तंत्र भी मैं कुछ नहीं जानता हूं तू तो ही मुझे यह बता दे कि कैसे तेरी प्राप्ति हो सकती है मां तेरे सिवाय मुझे और कौन सिखाएगा तुझे छोड़ कर मेरा दूसरा और कोई भी सहायक अथवा गति नहीं है एकाग्र चित्त से मैं इस प्रकार प्रार्थना किया करता था तथा हृदय की व्याकुलता से रोता रहता था उस समय श्री रामकृष्ण देव के ध्यान पूजनादि ने विलक्षण रूप धारण कर लिया था वह अद्भुत तन्मय भाव दूसरे को समझाकर कर बतलाना कठिन है उस भाव में श्री जगदम्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालकों का सा विश्वास सरलता शरणागत भाव और माधुर्य सदा दिखाई देता था वह एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें वृद्धों का गां्भीय पुरुषार्थ की सहायता से देश काल पात्र के अनुसार विधि निषेधों का पालन अथवा भविष्य का चिंतन करते हुए चारों ओर सामंजस्य स्थापित कर आचरण करने का लक्षण उसमें कुछ भी विद्यमान नहीं था देखने से ऐसा मालूम पड़ता था कि माँ अपने शरणागत बालक को जो कुछ कहना व करना है तो ही बतला दे तथा तू तो ही करा ले संपूर्णतया इस प्रकार की भावना का आश्रय लेते हुए इच्छा में की इच्छा में अपनी क्षुद्र इच्छा तथा अभिमान को निमज्जित कर श्री रामकृष्ण देव मानो यंत्र बनकर ही समस्त कार्यों को कर रहे थे इसलिए साधारण मानव के विश्वास तथा आचरण के साथ उनके व्यवहार आदि का सामंजस्य न बैठने से विभिन्न व्यक्ति सर्वप्रथम अस्पष्टतया तथा बाद में खुली तौर से नाना प्रकार की आलोचना करने लगे किंतु उससे होना क्या था जगदम्बा पर आश्रित रहने वाला यह अलौकिक बालक उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता था और इस कारण विक्षुब्ध संसार का व्यर्थ कोलाहल उसके कानों में प्रवेश ही नहीं करता था उस समय संसार के अंदर रहकर भी वह उससे बाहर था उसके निकट बाह्य जगत स्वप्न राज्य बन चुका था प्रयत्न करने पर भी उसे सत्य मानना उसके लिए किसी प्रकार संभव नहीं था श्री जगदम्बा के चिन्मयी आनंद घन मूर्ति ही उसके समीप एकमात्र सार वस्तु के रूप में प्रतीत हो रही थी